स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्शियों के संस्मरण जैसा मैंने उन्हें देखा स्वामी भुतेशानंद पूज्य स्वामी विज्ञानानंद महाराज को बेलुर मठ में मैंने कई बार देखा था इलाहाबाद के उनके मुट्ठीगंज आश्रम में भी एक बार बहुत कम समय के लिए उनके दर्शन किए इलाहाबाद में एकांत में अलग से उनका सत्संग पाने का सौभाग्य नहीं हुआ था पर बेलुर मठ में उनके निकट रहकर उन्हें देखने और उनकी बातें सुनने का सौभाग्य हुआ था पूज्य विज्ञानानंद जी महाराज को भगवत दर्शनादि बहुत होते थे उनके बारे में वे कभी कभी हमें बताते थे लेकिन इस विषय में वे विस्तार से चर्चा करना कभी नहीं चाहते थे लोगों से दूर रहने का उनका स्वभाव था सांसारिक बातों में उनका आचरण बालकों का सा था अगर कहीं जाना हो तो वे अत्यंत अधीर हो जाते थे यदि ट्रेन से कहीं जाना हो तो वे डेढ़ दो घंटे पहले स्टेशन पहुंच जाते थे उनको यह डर रहता था कि किसी कारण से देर होने पर रेल छूट न जाए स्टेशन पर घंटों प्रतीक्षा करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं थी उसमें उनको जरा भी अड़चन नहीं होता था होती थी एक बार वे इलाहाबाद से मद्रास जा रहे थे इलाहाबाद से ठीक समय रवाना होकर दूसरे दिन सुबह वे हावड़ा इस्टेसन पहुँचे उसी दिन संध्या को मद्रास मेल लेना था हावड़ा स्टेशन पर बेलूर मठ से कई साधु उन्हें मठ ले जाने के लिए आए महाराज जी ने उन्हें कहा अभी मठ कैसे जा सकता हूँ मुझे तो मद्रास की रेल में जाना है वे लगभग बारह घंटे हावड़ा स्टेशन पर रहना चाहते थे उनका रिटायरिंग रूम या वेटिंग रूम में विश्राम करने का विचार नहीं था जिस प्लेटफॉर्म में मद्रास मेल रवाना होगी उस पर वे सारे दिन प्रतीक्षा करने के लिए तैयार थे उस दिन साधु लोग बहुत कठिनाई से और बहुत आग्रह करने पर उन्हें मठ ले जा सके थे और एक घटना याद आ रही है एक बार पूज्य विज्ञानानंद जी महाराज की खिदिरपुर डंक देखने की इच्छा हुई यह जानकर स्वामी गंगेशानंद द्विजयन महाराज ने कई लोगों की सहायता से सारी व्यवस्था कर यह निश्चय किया गया कि दिन को 12 बजे स्टीमर से उस समय बेलूर के कोलकाता नियमित स्टीमर चलता था पूज्य विज्ञानंद जी महाराज को द्विजयन महाराज बेलूर मठ से बाग बाजार घाट तक ले जाएंगे वहां पर एक भक्त मोटर लेकर तैयार रहेंगे और उसमें खिदिरपुर जाया जाएगा खिदिरपुर के डक के एक ऑफिसर से बातचीत कर ली गई थी वे सब कुछ देखने लायक स्थान दिखा देंगे और समझा देंगे निर्दिष्ट दिन प्रातः काल से ही महाराज जी व्यग्र दिखाई दिए बार बार पूछ रहे थे कि खाना बना या नहीं साढ़े नौ बजे बोले मुझे अभी खाना खिलाओ उनको बार बार कहा गया कि इतनी जल्दी खाने की क्या आवश्यकता स्टीमर तो बारह बजे है पर वे उतने ही अधिक अधीर होकर कहने लगे कि अभी ही खाना खाऊँगा दस बजे के पहले उन्होंने खाना खा लिया उधर जब डिजयन महाराज तैयार होकर महाराज को लेने आए तो खोजने पर भी वे कहीं नहीं मिले सारा मठ खोज डाला पर वे नहीं मिले कोई उनके बारे में कोई जानकारी भी नहीं दे सका मामला क्या है कुछ समझ में नहीं आया सायंकाल महाराज जी बाहर से मठ में लौट आए विजय महाराज ने उन्हें देख कर आश्चर्यान्वित आश्चर्यान्वित पूछा क्या हुआ महाराज कहाँ थे खदिरपुर डाक देखने जाने वाले थे पर स्टीमर चला गया हमने आपको कितना खोजा पर कहीं पर भी नहीं पाया खदिरपुर डाक से ही तो आ रहा हूँ महाराज ने हँसते हँसते कहा सब देख लिया है तब ड्रिजन महाराज ने पूछा कि महाराज कब हुआ किस प्रकार खदिरपुर गए थे उन्होंने कहा सुबह दस बजे खाना खाकर स्टीमर घाट पर जाकर देखा कि एक स्टीमर घाट पर खड़ा है सोचा इससे ही तो बाग बाजार जाया जा सकता है यह सोचकर स्टीमर में बैठ गया पर महाराज बाग बाजार पहुंचकर तो आपको वह मोटर नहीं मिली वह तो बहुत देर बाद आने वाली थी वहीं गाड़ी भले ही ना मिली हो पर ट्राम तो थी पूछताछ करके ट्राम में बैठकर कर चला गया खदेरपुर जाने पर आपको कोई असुविधा नहीं हुई असुविधा कैसे तुम्हारे साथ जाने पर डाक का ऑफिसर सब दिखा देता यही तो मैंने स्वयं सब देख सुन लिया देख सुनकर निश्चिंत हो लौट आया बाद में महाराज जी से पूछा गया कि दो घंटे प्रतीक्षा किए बिना इस प्रकार जाने का क्या कारण था इस अस्थिरता का क्या कारण था कुछ देर निरव रहकर महाराज जी ने कहा देखो हमने ठाकुर को देखा है वे दे कुछ करने की बात यदि कभी कहते तो उसके किए बिना उन्हें चयन नहीं होता था यदि कहीं जाना हो तो बार बार कमरे के बाहर आकर देखते थे कि गाड़ी आई है या नहीं गाड़ी आते ही कपड़े पहनने की देरी भी सहन नहीं होती थी कपड़े बगल में दबा कर ही गाड़ी में बैठ जाते थे एक दिन गाड़ी के आते ही अरे लाटू ओ बाबूराम राम कहकर इसी तरह गाड़ी में बैठ गए फिर उनसे कहा गाड़ी चलाने वाले को चलाने को कहा इधर गाड़ी वाला गाड़ी से उतर कर कहीं गया था ठाकुर को यह बताने पर उन्होंने कहा तो फिर तुम ही चलाओ श्री ठाकुर का यह उद्धित दृष्टान्त अत्यंत प्रासंगिक है वस्तुतः ब्रह्मज्ञ्य महापुरुष के मन में जब कुछ करने का संकल्प उठता है तब वह उस संकल्प पर एकाग्र हो जाता है उसे संपन्न करने तक उन्हें चयन नहीं होता श्री ठाकुर और उनके शिष्यों में यह बात बार बार दिखाई देती है योगोद्यान भय उन्नीस सौ संस्करणों से उद्धृत